एक सौ छप्पन पृष्ठ में है किस ने पुस्तक है ग्रही ज्या वही सूत्र देखो ग्रही ज्या वही व्यधिवृष्टि पृचति बृजती च बोलो आगे सूत्र आएगा दीवादि में वो ग्रह है उसमें देखो छ के सोलह है छ के पंद्रह उसके बाद छ के सत्र आया पहले बच्ची सप यजाद आगे आगे ग्रह जा वही सूत्र फिर लिट्टी अभ्यास से उभ तो दोनों आदि और ग्रहियादि दोनों लेने के लिए उभय शाम आदि बच्ची सप यजादि यजा दिया गया श्लोक में अभ्यास को संप्रसन्ना होगा लिट पर अभ्यासम यज में य के य को क्या होगा ई संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा हराइस इ यज अतः बुद्धि ई या क्या बनेगा या जतने के बाद ये सूत्र लगेगा किति वचिस्वप्य वचिस्व्यो यजादीना चम्प्रसारण किति चीसअपी हो यजाद हो तो कित पर रहते सम्प्रसारण होगा एक वचन में सम्प्रसारण ये सो लगाया नहीं, नहीं। कित पर में नहीं था कित पर नहीं था नहीं। नहीं। अभी कित पर में है कौन कित है अब तुष कित है कित कैसे बित्त बसमीट कित कित पर उनसे संप्रसारण पहले हो जाएगा पहले सम्प्रसारण हो जाए ई संप्रसारणाच पूर्व रूप हो गया इज बनेगा धातु क्या बनेगा ईज होने के बाद द्वितीय होगा ईज से ई ईज भ्यासुष अकसव दीर्घ हो जाएगा इज तु बनेगा या जतु उस कौन से आएगा कि सूत्र से क्या रूप बना याज इजुज कौन सी धातु चल रहा है हैं? यज धातु जानते में इसका नाम आया, आया, आया। क्या जानते थे याद मालूम किसको मालूम यज आया ये धातु अनिट प्राप्त है ईट अर्धातु को सी ईट बरा दे ईट निश्चित करने के लिए क्या सूत्रो उपदेश अनुदाता फिर था, लीट लकार में ईट प्राप्त होने के लिए क्री श्री बोलो सूत्र किसके आदे है ऐसे लीट में ईट प्राप्त हुआ फिर उसको निषेध करने के लिए क्या सुधर हो उपदेश उसके बाद ऋत भारद्वाज से ऋद नहीं होगा अन्य से हो जाएगा तो इक, विकल्प से ईट होगा थल को इट होगा विकल्प से ईट पक्ष में थल कित है नहीं कितने ही है तो बसि सपी आजाद तरह से संप्रसारण होगा नहीं होगा द्वितीय होने के बाद अभ्यास को संप्रसारण करने के लिए क्या सूत्र इ यज इट थ बनेगा इट नहीं होगा तो ई यज थ यज के जकार को झल पर हते भ्रश्य भ्रश्य सृज मृज यज राज भ्रज चशा स स थ थ को हो जाएगाष्टु य क्या बनेगा पहला रूप क्या माना था यज थथुषकित है क्या तो पहले हो जाएगा वचिस्व पिशुत से संप्रषारण क्या रूप बनेगा इ जतु आगे प्रत्यय क्या है आ। परे संप्रसारण करो द्वित करो शवरण दीर्घ क्यारू ई इज उत्तम पुरुष में नलुत्तम वा से विकल्प से नीति अत बुधा लग जाएगा नीति पक्ष में दूर बनेगा क्यारू बनेगा ई आज ई कह से या, या, या, या, या, या? किशोतीसारण कहाँ हाँ लिट्ट लिट्ट नहीं लिट्ट अभ्यास से समय याज यज व माँ में पहले सम्प्रसारण हो जाएगा की थे सम्प्रसारण होने से क्या बनेगा इज ई जीव इस्वय दीर्घ व माँ को ईटी होगा करादीम से ई जीव रू बोलो इज ई जो बोलो या जनपद में कित कहाँ है सब ये पहले संप्रसारण हो जाएगा बच्ची सपे जाय नाम के संप्रसारण से इजी हो गया दित होगा ओलादिशेष तवर दीर्घ इ बोलो जा किसने बोला ई जा बहे ई जी बहे धम क्या बनेगा ई जी दूसरा रूप नहीं। एक ही रूप बनेगा डम हुआ नहीं त नहीं लुट लकार में यज करज केकार को ब्रश व्रश से सूत्व क्या बनेगा या आत्मनिपति में मध्यम पृष्ठ क्या बनेगा से, से बोलो पर बोलो मध्यम पुष्ठ से रेट लकार में याज श्य ती श्य को ईट की सतरे होगा ए नहीं होगा वृश वृश से जक हो जाएगा श शे के सकार को क्या होगा स आदेश प्रत्यय लगेगा लगेगा आदेश प्रत्यय क्या लगेगा ए नहीं नहीं पहले लगेगा यह जी के जकार को झाल पर रहते नहीं पहले वृश वृश से हो जाएगा वृश्य से स हो जाएगा स होने के बाद सुत लग गया स ढो कह सी स और ढ को कह हो जाएगा स पर रहते स कहाँ से आया से भ हुआ स होने के बाद आगे क्या है स है साँ को हो जाए ऐसा पर रहते शक हो जाएगा क क्या रूपन अभी यक श्य क्या के आगे स है कैसा तो लगे इन आ गया कहाँ नहीं हैं? हाँ इन नहीं है इन क हो इन नहीं किंतु क वर्ग है क वर्ग होने से आदेश प्रत्यु लगेगा आदेश है या प्रत्यय है आदेश है हैं प्रत्यय स को सत्व करना वो आदेश है या प्रत्यय प्रत्यय नहीं आदेश भी नहीं प्रत्यय भी नहीं हाँ प्रत्येक अवय हो आदेश प्रत्यय में क्या कहता है आदेश हो अथवा प्रत्येक अवय हो यह प्रत्येक है भी सत्व हो जाएगा सत्व होने पर यक्षति क्या रूप बनेगा यक्षति आतु ने पद में यक्षते ईट कितने स्थान में होता है हाँ बोलो यक्षते बोलो यक्षते हाँ कौन सा अल हो गया लेट अगर लोट लगा बनेगा लोट परेशानी पद बोलो आगे बोलो या जानी या जा विश नहीं हाँ आत्मपदी में क्या बनेगा हाँ हाँ बोलो धक्का लगा पे हाँ बोलो है नहीं नहीं बोलो मैं आता जोश जो से बोलना, रो को, देवर nah, nah. बो. को. Hai, Ruk ruko, ये बोलो हाँ हाँ कौन बोलता है बोलो नहीं तो पहले मध्यम पुरुष कौन बोल धर वो प्रथम लाइन में अलग बोल कोई कोई है प्रथम लाइन में नहीं? कोई नहीं एक दो तीन चार पाँच कोई नहीं हाँ यजथाम नहीं दूसरा हाँ बोलो सब यजथम बोलो सब नहीं था बोलो जे हाँ। सब बो, बोलो आया अयजत विधिलिंग में परसमी पद क्या बनेगा ये अजेत बनेगा यजेत बोलो तो बोलो जेद, नहीं हाँ बोलो आप नहीं हाँ बोलो सब यजेट बोलो ऐसे के सूत्र से होता है आशिली में कि पर मिलने से संप्रसारण करने के लिए सूत्र क्या है संप्रसारण हो जाएगा तो रूप क्या मानेगा इज्जा तो बोलो सुब्रत हम्म प्रथम एकवचन में एक क्या रूप है स नहीं स कहा गया ई आस टी सकार है मसदेव कह हाँ लिंग से सार लगता है तो से में और आसने लगा? एक स्थान में और कहीं लगा में लगा बाकी सब स्थान में सकार का श्रवण होता है बोलो फिर रूप इजात में ण के सूत्र से होगा लगेगा परम कित है आत्न पद में कित नहीं है परसन पद में कित कैसे हुआ किदास में कि नहीं लगे क्यों नहीं लगे किदास क्यों नहीं लगा बोलो है हाँ यासुट शुद्ध होता है किदास क्या करता है आशीषी यासुट की थे आत्म में यासुट नहीं होता है क्यों नहीं होता है यासूट प्राप्त नहीं यासुट परसम पदे सुधात्व गीच प्राप्त नहीं परसम तो नहीं हाँ शेट हो गया शेवट का सकार लोग के सूत्र से हु? रूप हो क्यों सार्वधा करता है यक्षिष्ट बनेगा जकार को हो जाएगा सह की सूत्र से सह होने का सूत्र क्या लग गया चढ़ों का सिक्का यक्षिष्ट बोलो यक्षिष्ट ध्वम वाला या ध्म वाला यक्षित ध्व हाँ आशी नहीं हो गया लुंग लोलो दो हाँ अक्षित बोलोत बन गया किसे पहले वृद्धि के सूत्र से बद व्रज सिंचे नहीं बद ब्रज हलंत से आदि वृद्धि होने के बाद अस्थि सिंचे अप्रुत है इट इटी और नहीं इत नहीं जकर वृक्ष वश स और सड़क से क आदेश प्रत्यो अया खित बन गया अया खित बन गया ट आने के बाद सरकार का लोप होने के सूत्र झलो झली अयज के जकार को अयाज जकार को स हो जाएगा व्रश वृश स्ट्रुतो अया टाम क्या बनेगा टाम आगे क्या है हैल जल झल लगेगा नहीं, नहीं। लगेगा स्विच रहेगा क्या रूप बना भी तो बोलो आया। आगे आयाश्टां, आयाश्टां। हाँ जैसे ताम में बना से तम तमे अष्टम ऑय्टम झलो झल जहां लगा रूप बोलो कितने रुपये अभी तक हो गया छ रुपए हो गए छः में झालू झाली जहाँ नहीं लगा वहाँ करो बोलो हाँ तो। समझ नहीं आता झालू झाली जहाँ लगा वहाँ करो बोलना हाँ उत्तम से बोलो हयाक्षम सिच लोप कितने स्थान में तीन स्थान में तम तम तो बाकी स्थान में सिच का होता है आ, बोलो हाँ बोलो सरु बोलो अयाक्षित समझ आया ना नहीं जहाँ चलो चली नहीं लगा वहाँ करूँ बोलना बोलो अयाक्षित हाँ तीन स्थान में नहीं लगा आतन पद में अज स्विच तट होगा नहीं, नहीं होगा स्विच का लोप हो जाएगा झलो झल से लोप हो जाएगा यज के जाकर जकार वृश्च वृश से स्टुत्व क्यारो बनेगा अय क्या बना आताम माने पर सीच के सूत्र से लोप होगा नहीं होगा अय स्विच आताम वृद्धि की सूत्र से होती नहीं होती पर अय क्षाताम बनेगा क्या बनेगा अय क्षाताम वृक्ष क्या मानेगा अय क्षाताम आगे अय क्षत क्या सूत्र लगा विशेष आत्मा प्रदूषण क्या रूप रूप बना बताओ थास में अयस्था अयस्था स्विच का लोप के सूत्र सेने के बाद क्या रो बनेगा अयस्टा आगे स्विच लोप आथा में क्या बनेगा अच्छा था अयज अगर स्विच ध्व लोप के सूत्र से बच्चे से सा, स सहन क्या बनेगा क्या बनेगा उत्तम पुरुष में अयक्षि सूच क्या सवरण होगा अयक्षि अय्क्ष वही अक्ष मही हाँ बोलो अय जहाँ स्विच सबण होता है वहाँ का रूबो बोल नहीं पाते हैं जहाँ स्विच सबण नहीं होता वहाँ का रू बोलो तीन रुपये ये तीनों को छोड़कर बोलना अयाक्षी अय अयक्षताम अय्षाता हाँ पूरा बोलना अयस्ट सरल है लेट बन गया था इसमें और कुछ नहीं क्या बनेगा भ्रष्टाचार yes. से कह हो जाएगा आदेश प्रत्ये हो अयक्षत बनेगा अत में अयक्षत आत बोलो अयक्षत तुम कुछ क्या बना अयक्षी बोला था क्या बनेगा अय्क्षय यजथा तो हो गया आगे बनेगा बहुत बहुत ही बहुत ही बनेगा बहुत बोलो बहुत लिट लकर में वाह वह नल नल की न नहीं? नहीं? नहीं।, नहीं नहीं वह वह तो आता है अजी में देखो आता है तो लिट अभ्यास शुभ शाम से सम्रसण हो जाएगा अभ्यास भलाई शेसा वह को हो जाएगा ऊ सम्रसाण वह नल अतो बताया क्या बनेगा उतु साने पर कि पहले संप्रसारण हो जाएगा किसूते सम्प्रसारण से? से क्या बनेगा ऊह अग्रुत अतुसु दु तक हलायसे दीर्घ क्या बनेगा ऊह तुह उ में थाना पर धातु हकार में हांत में बह आता है नहीं किसको याद है हाथ में केवल बह याद है ना और कोई याद है हाथ में धातु के बोल सकते हो नहीं नहीं कौन बोले आरू करो कौन बोले बोलो कौन बोल सकते बोलो पहले पूछा नहीं बताया वो बोलते समीज बोलते हो नहीं, नहीं नहीं किसको याद है, है मेरू लिबो <laughs> <laughs> क्या बताओ दादी दूना मेरू लिबो हा देना क्या बोला हाँ याद हो जाए ना क्या बोला दादी दूना मिरूली वह क्या है हाँ जोड़ देना हो जाएगा दु न दी दू न मिरु लि मिहर वो लिहा वह हाँ वह आ गया इसलिए अनिटे थे पर विकल्प सीट हो जाएगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा ही जब ईट नहीं होगा संप्रसारण के सूत्र से होगा बची से प्याज नही लिट्य भाष से हो वे शाम ईट होगा तो संप्रसारण होगा किस हा तो दोनों पक्ष में अभ्यास को संप्रेषण हो जाता है उब हिथ उग्र थ हो ढ से हेगा ढ क्या सुध लगेगा पर क्या है जल है ढ होने के बाद स्ट्रोतो हो जाएगा थ को नहीं स्ट्रोतो नहीं सुध लग गया धोध जस पंचमे ध तथो तरथ को ध होता है अधमतर धा धातु का नहीं अधा धातु में सूत्र नहीं लगे सूत्र में कितने पते है चारी जस तथोर ध अध अध अध अध अध चारी अध मतर धातु धा धातु को छोड़ करके अन्य धातु में ले गया त अथव को ध हो जाएगा जस से पर जस परयोश तथोर धहस्या न दधाते दधातेढ़ से हू होने के बाद ढस में आता है दस ढ आता है उसके बाद ते तो है, तो है। उसके बाद तल थ कहा किसका थ तो है थल का हो तो जाएगा ध वढ़ ढ स्टुत्व कर दो ऊ व उसके बाद सूत्र लगेगा ढो ढे लोप ढो ढे लोप से ढ को लोप होगा ढो पर रहते वह के हकार को ढ के सूत्र से हुआ था उसको लोप करेंगे पर में ढ मिले तो पर में है ढसा तथोर से ढ होने के बाद ढ काया स्टुत्व हुआ तो ढ लोप हो गया लोप होने के बाद क्या रहा बह में ह ढक लोप हो गया हाँ अभी प्राप्त है ढल पे पूर्व से दिर्घोण प्राप्त है सूत्र हाँ, सही बहो रोध अवर्णस्य अवर्णस्य ओथ अ ओ हो जाइया सह धातु हो धातु यहाँ बहुत धातु ये अको हो जाएगा ओह ओहने पर क्या रूप बनेगा उबोढ़ कितने है LGBTQIX. एक ढ लोप हो गया किसके स्थान पर ढ हुआ था जिसका लोप हुआ और किसान किस उत्तर से लोप हुआ पर में ढ कहाँ से आया हाँ क्या रूप बना उ किस पक्ष में हुआ जिस पक्ष में ईट नहीं ईट पक्ष में क्या रूपये है उबोढ़ में क्या बनेगा आ, क्या आगे वह वह गया धातु का वह कहाँ गया हाँ किस थे शमशान तो हाँ क्या रूप नी बोलो हो अगे जहा वचि से प्याजाद नाम किति से संप्रसारण नहीं हुआ वहाँ के रू बोलना कठिन होता है जहा वचि से प्याजा दाम किति लगा वहाँ के रू बोलने का है स्थान में छह में अब पूरा बोलो फिर उबाह केवल बहुवचन का रूप बोलना है <zich clear> पहला क्या है ओहोहो दूसरा अगेन बोलो हाँ एक वचन बोलो बोले से बोलना पद में संप्रसारण हो जाए पहले से पिया जाए बचीस नाम को दित्त होगा ऊ हे बनेगा बोलो ओ हे हा ध्वन में ठीक नहीं हुआ इनमें आता है कैर उही ध्वे दो बने फिर बोलो ऊ है लूट लकाने में बहधा तो ता है हो ढ झस तथर धो ध स्टू ना स्टू श्टु। ढो ढे लोप साहि बहरो बनस्य क्या बनेगा बोढ़ा रूप देख रो बोलते दे दे है ना बना करके <laughs> वो अगर तासे है हक होगा ढ किसू तो से ढ निका क्या कैसे तो लगे आप से क्या होगा किसको ताश के तकार को धो हो जाएगा आगे क्या तो लगे स्टू क्या पुस्तक ढूंढते हो रूप बनाते रूप बना हो यहाँ क्या देखो हो श्रोनाष्टू लगने के, ना? दा, दा। दा। दा। दा। दा। दा। के बाद क्या रूप बना है क्या बना ढा फिर ढोटे लो पहनने के बाद क्या सूत्र लगे हाँ क्या रूप बनेगा वो ढा बोलो से तन बोढ़ल कमश्य वह कसी आदेश प्रत्यो वक्षति बोलो सरले पद में लोट में क्या बनेगा बहत बहता तो उत्तम पृष्ठ में क्या बनेगा बहानी मध्यम पुरुष में आत पद बोलो बहता लंगलकार पश्चिम पद में अबहत बोलो अब बिदली में वहत पद में आशिल नहीं में कीते किसप्रसारण की सूत्र से होगा उत बन जाएगा उत तो बोलो उत वह स्यूट सुट त हो जाएगा हाँ हो ढा साढ़ी आदेश प्रत्यु क्या रूप बनेगा वक्षिष्ट बोलो क्या रू बना बक्षी ध्वा में क्या बना बक्षी ढम या ढम ढ होगा हाँ ठीक है आतन पद नहीं परस में दूलूंग लकार आ सिच इट त बद व्रज बुद्धि अबाहच त हक हो जाएगा ढ हो ढू कसी क्यारो बनेगा अबाहीत क्या मना ताने पर झल झल लूप हो जाएगा हो ढ ढ हो जाएगा स्टू हो जाएगा डो डेलोप हो जाएगा बनेगा? दुण। दुण। आ, क्या नहीं रो बनेगा क्या अब सही बहरो बन सुबन जाएगा सोाम क्या बनेगा अबो ढाम देखो वी चिताम झलो झली हो जसोततर धो धस्टू नू क्या रो बना व बड आगे रे ढाम फिर ढो सही बार उदा बना से लग जाएगा अबोढ़ पहला क्या बना था अबाक्षी दूसरा क्या बना तीसरा क्या बनेगा अबाक्ष आगे क्या प्रत्यय है रूप नहीं मैं पूछता हूँ देख कर बोल दो क्या प्रत्यय है क्या रो बनेगा अबाक्षी आगे प्रत्यय क्या है तम त आगे क्या रो बनेगा अबोढ़ अबो अब अबोढ़ बना था ताम में बना था तीनों रूप बोलो अबोढ़ हा अभी बाकी तीन रूप बोलो अक्षित तीन रूप हो गया उत्तम पुरुष के कुछ क्या बनेगा अभाक्षम क्या है अभाक्षम अबाक्ष बोलो अवाक्षी, अवाक्षम, अवाक्षव, अबाखी आत्न पदे अब तल झली हो ढस तथु स्ुनाष्टु हैं? नहीं रूप देखे बोलते मीज जाते बोला कौन समझ आ रू बनाया बना से हो क्या बनेगा अब क्या बना आगे क्या प्रत्ये है हे है है लोप नहीं होगा क्या बनेगा अबक्ष आताम क्या बनेगा आगे क्या बनेगा अबक्षता क्या बोलते हो क्या बनेगा अबक्श क्या रूप बना बोलो अब था क्या बनेगा अबोढ़ा में क्या बनेगा ध्वम में अबोढ़ हाँ जहा वहा बोलो अबोढ़ कितने रूप क्या रू बोलो समझ आता है डर होता है पहला सिच लोप कहाँ हुआ तो में तो उसका स्विच हुआ थाश में अगे दो में रू बोलो अबोढ़ जहाँ सिच लोप नहीं हुआ वहां का रू बोलो समय क्या बनेगा हैं अबक्शी आगे अब अबक्ष मिलाकर बोलो ये रूप ढूंढ कर बोलते हो क्या पुस्तक दे करके बोलो अबोढ़ पर हो ढकाशी आदेश पत्र हो जाएगा अवक्षत बन जाएगा क्या बनेगा क्या बनेगा बोलो अवक्षेता अवक्षे आत बोला क्या परस बोलो अवक्षत